कौन किसके प्रबल है उसको बताती है तो इंद्रियों से प्रबल कौन है विषय और विषय से प्रबल मन मन से प्रबल बुद्धि और बुद्धि से बलवान कौन है महान आत्मा और महान आत्मा से बलवान कौन है अव्यक्त अव्यक्त का तो शरीर महान आत्मा से बलवान शरीर है और शरीर से बलवान कौन है परापुरुषा परमात्मा और परमात्मा से प्रबल कुछ नहीं है वो अंतिम सीमा है और वही परम है परागति करते परम परमपराप्य वही परम प्राप्त है और वो अंतिम सीमा है अंतिम सीमा है मतलब जब करन करना है ना तो सबके अंतिम में क्या बचेगा परमात्मा उसका वसीकरण कर लो और किसी को बाद में वसमित नहीं करना है इसलिए बोला वो काष्टा है मतलब वो चरम सीमा है थोड़ा देखते जाइए तो यहाँ पर पहले क्या बताया था इंद्रियों से बलवान कौन है विषय इंद्रियों से बलवान विषय है इसको कैसे समझा जाए देखिए जो व्यक्ति विष्णुओं से दूर रहकर एकांत किसी व्यक्ति यदि मतलब कोई साधक विष्णुओं से दूर एकांत में निवास करके जहाँ विषय उपलब्ध नहीं है ऐसे एकांत स्थान में निवास करके अपनी इंद्रियों को जीत लिया इंद्रियों को जीतने मतलब है वो साधन भजन करता है ध्यान करता है तो उसकी इंद्रिया कभी भी विषयों में जाती नहीं है मन उनका शांत तो है मन बिल्कुल शांत हो गया इंद्रिया शांत हो गई तो है ना ऐसा साधक है तो विषय की उसकी भी इंद्रिया विचलित होकर उसको व्याकुल कर देती है हालाकि ऐसे ये भी उत्तम साधक है क्योंकि विषय से दूर रह करके भी मन को शांत कर देना भी बड़ा कठिन है उत्तम है विषयों से दूर एकांतवास करके और साधन भजन कर, कर रहा है उसकी इंद्रियाँ बिल्कुल शांत हो गई हैं तो इंद्रियों को जीत लिया समझ लेना पर ऐसे व्यक्ति को भी यदि विषय नज़दीक पहुंच जाए तो उसकी इंद्रियाँ व्याकुल हो, हो जाती हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ है कि इंद्रियों से भी प्रबल खो देंसी एकांत में रह करके उस इंद्रियों को जीता शांत कर लिया और फिर जिसे पास में पहुँच गया तो फिर व्याकुल हो गया तो इंद्रियों को तो जीत लग रखा था उसने विषयों से दूर रहकर तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इंद्रियों से प्रबल कौन है विषय जिससे में खींच लिया इंद्रियों को नहीं। नहीं। है ऐसा आता है वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र की यही कहानी है वो है तो उस इंद्रियों को जीत गए थे तो बहुत समाधि लग रही थी और वहाँ पास में रमभा मेनका गई कसी तो की का गई और तो फिर खराब हो गई इंद्री इससे क्या सिद्ध होता है कि इंद्रियों से प्रबल कौन है विषय तो सबसे इसलिए कि अच्छा तो इंद्रियों को बस में करना समझ ना विषयों से दूर रे करके जो उसने किया था अब इंद्रियों से प्रबल विषय हो गया तो विषय को भी बस में करना पड़ेगा विषय को बस में करने के लिए, लिए लिखा है देखो चौथी लाइन में है ना इसलिए निग्रह करने में इंद्रियों की अपेक्षा विषय प्रबल है अतः उनका निग्रह प्रथम किया जाता है विषयों को हे समझना और उनको निकट न रखना ही विषय को बस में करना है विषय को हे समझना मतलब तुच्छ समझना जिस व्यक्ति जिसको तुच्छ समझेंगे तो उसके प्रति आकर्षण होगा नहीं। आकर्षण जिसको हम गुणवान समझते हैं उसके प्रति होता है तो विषयों को तुच्छ समझे विषयों को तुच्छ समझें कर उनको पास में रखना ही क्या है विषय को बस में करना है तुच्छ समझे और पास में न रखे तो विषय को बस में करना हो गया अब शास्त्रों में आठ प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा गया है उसका पालन तब सम्भव है जब वो नारी से दूर रहने का नियम बना ले ऐसे ही क्या है साधक को अन्य सभी विषयों से भी दूर रहना चाहिए तो अब विषय को तो बस में कर लिया विषय को तुस्त समझ करके और दूसरे को फांस में नहीं रखता है अब देखना मन यदि विषय में आसक्त है तो व्यक्ति दूर जंगल में जाने पर भी मन यदि विषय में आसक्त है तो विषय को छोड़ करके अत्यंत दूर जंगल में जाने पर भी क्या होता है कि परेशानी बनी रहती है मन विषय में आसक्त है तो दूर जंगल में चले गए भजन करने तो भी व्यक्ति परेशान बना रहता थे इससे क्या सिद्ध होता है कि कौन प्रबल हो गया अब विषय प्रबल कौन हो गया मन मन विषय छोड़ करके चला गया था तो फिर मन को परेशान करता है अभी मालूम होता है जिसे से प्रबल क्या है मन मन है तो फिर क्या है कि मन को बस में करना चाहिए अगले पेज पर देखेंगे मन को बस में करना क्या है तो इस सूप का टीकाकार कहते हैं तस्य नाम विषय मुहुर्मुर्षयोष चिंतन तेभ्यो निवर्तन संशीलन तस्वशीकरण नाम मन के वसीकरण का अर्थ है तस्य तस्थ विशेष से हाँ। अच्छा हो जाएगा नहीं तस्कार, नहीं तस्तकार करेंगे मनसा मनसा कि मन के वसीकरण का अर्थ है और मनसा का अन्वय होगा बाद में निवर्तन संशीलम के साथ मुहूर् विषय दोष चिंतन बार बार विषय के दोष के चिंतन से बार बार विषय के दोष के चिंतन से विषयों से मन को हटाने का अभ्यास विषयों से मन को हटाने का अभ्यास से निवर्तन तस्ते क्या लेना है मन सा? कि बार बार चिंतन से विषय से मन को हटाने का अभ्यास मन का निग्रह कह, कहलाता है तो देखिए कि जिस यदि किसी के दोष समझ में आ जाएं तो व्यक्ति का आकर्षण उस पर रहता है इसलिए क्या है कि बार बार विषय के दोष का चिंतन करना चाहिए तो क्षणिक है विनाशी है हमेशा साथ देने वाले नहीं है अब इनसे हमारी दुर्गति होगी हर तरह का नरक तक हो जाएगा और जीवन अशांत हो जाएगा ऐसा सब विषय के दोष के चिंतन से और विषय के दोष का चिंतन से एक बार विषय से मन हटा फिर असर हो सकता है तो कहते हैं में हो बार बार विषय के दोष के चिंतन से विषय से मन को हटाने का अभ्यास है ये क्या कहलाता है मन का निग्रह मन के निग्रह का यही अर्थ है कि बार बार विषय के दोष का चिंतन करके विषयों से मन को हटाए हटाने का अभ्यास हटाने का तो यही मन का निग्रह है गीता में भी भगवान ने कहा तो है थे। हे हे वैराग्य अभ्यास और वैराग्य से मन को भस्मी किया जाता है दोनों को भीतु बताए हैं अभ्यास और वैराग्य वैराग्य यदि खूब है खूब वैराग्य से किसी ने घर द्वार का छोड़ दिया लेकिन यदि अभ्यास नहीं किया है परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास नहीं किया है तो उसका भी काम बनता नहीं तो अभ्यास बार बार करना चाहिए और यदि कोई अभ्यास करने वाला है अभ्यास खूब कर लेता है लेकिन यदि वैराग्य नहीं है तो उसका भी फल नहीं मिलेगा बाद में अभ्यास भी छूट जाएगा उसका दृष्टियों में आसक्ति होने पर इसलिए दोनों की आवश्यकता है अभ्यास और वैराग्य तो मन को निग्रह करने के लिए भगवान ने वैराग्य के साथ अभ्यास की भी अनिवार्यता बताई है देखना ये इंद्रिय पर ही अर्थात परम मनमस्तु पर बुद्धि और मन से पर है बुद्धि बुद्धि करते निश्चय या अध्यवसाय देखिए काम देख रहे ना बुद्धि करते अर्थ है अध्यवसाय अर्थात निश्चय जैसा निश्चय होता है उसके अनुसार ही कार्य होता है हर व्यक्ति निश्चय के अनुसार कार्य करते हैं जिस कार्य करने का निश्चय होता है उसी कार्य को व्यक्ति करता है मोक्ष की प्राप्ति का व्यवसाय होने पर मुमुक् मोक्ष के साधन में लगेगा मोक्ष प्राप्त करना है ऐसा किसी का दृढ़ निश्चय हो तो क्या करेगा मोक्ष के साधन में लगेगा पाप कर्म का व्यवसाय होगा तो व्यक्ति पाप कर्म में लगेगा विषय को प्राप्त करने का और विषय के भोगने का यदि व्यवसाय होगा तो व्यक्ति भोगने के लिए विषय को प्राप्त करने में लगेगा ये तो है अब देखना बुद्धि को बस में करना क्या है तो वही देखेंगे विषयों से मन को हटाने की दृढ़ता ही बुद्धि को बस में करना है विषयों से मन को हटाने की दृढ़ता विषयों से किसको हटाना है मन को तो मतलब दृढ़ता से हटाना विषयों से मन को हटाने का निश्चय समझ लेना है ना विषयों से मन को हटाने का निश्चय या विषयों से मन को हटाने का जो दृढ़ प्रयास यही बुद्धि को बस में करना है अब बुद्धि ऐसी बस में हो जाए तो फिर क्या होगा फिर परमात्मा अनुभव संबंधी बुद्धि होगी परमात्मा साक्षात्कार करने की बुद्धि होगी विषया अनुभव संबंधी बुद्धि नहीं होगी और कहानी हो प्रसिद्ध है कि मन को जीत लिया था उन्होंने लेकिन विषय भोग संबंधी अध्यवसाय हो गया तो फिर उनका पतंग हो गया मन को जीत लिया था उन्होंने तपस्या कर रहे थे नदी में जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे उन्होंने मत्स्य को कीड़ा करते देखा एक मत्स्य था बड़ा तमाम मछलियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था उनके मन में आया कितना बड़ा सुख है तमाम इसकी पत्नी बच्चे पूरे परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं उनको भी हो गई तो उनका देव भोग संबंधी हो गया था इसलिए उनका पतन हुआ अब एकदा बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है आत्मा बुद्धेश तू महान पर है ना क्या था बुद्धि आत्मा महान पर बुद्धि से पर महान आत्मा है तो अब देखना आत्मा की अधीन क्या है बुद्धि है मन और अन्यों की प्रवृत्तियां भी आत्मा के अधीन है मन और ए, मन की प्रवृत्ति भी किसके अधीन है आत्मा भी से, से। इसलिए आत्मा को महान कहा गया है तो आत्मा को बस में करना क्या है तो देखो वही पे लिखा है भाष्यार दर्पण व्याख्या का आत्मनोवीकरणम अध्यवसायार्थ है छाद्य संपादनम अध्यवसाय के लिए इच्छा आदि करना अध्यवसाय का क्या मतलब है निश्चय अध्यवसाय के की इच्छा करना अध्यवसाय के लिए इच्छा करना की क्या है आत्मा को बस में करना है कैसा मतलब परमात्म प्राप्ति के अध्यवसाय की इच्छा करना परमात्मा प्राप्ति की अध्यवसाय की मतलब परमात्म प्राप्ति का निश्चय होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति का निश्चय होना चाहिए ऐसी इच्छा करना या परमात्म प्राप्ति के लिए हमको साधना करनी है ऐसा निश्चय करना ही आत्मा को बस में करना है अब देखो यहाँ पर बुद्धे आत, बुद्धे आत्मा महान पर महा परम अव्यक्तम माता करते महान आत्मा से महान आत्मा से पर अव्यक्त है अव्यक्त का क्या अर्थ बताया था शरीर तो आत्मा से प्रबल तो सुर्खी यहाँ शरीर को कह रही है तो देखो वही प्रतिका में महान आत्मा से प्रबल शरीर है क्यों प्रबल किस कारण का क्योंकि आत्मा की सभी प्रवृत्तियाँ शरीर के सत्वादी गुणों के अधीन है शरीर आत्मा के सत्वरस्तम तो आत्मा जो भी प्रवृत्ति करनी चाहेगी तो किसके अनुसार करेगी इस शरीर के, के गुणों के साथ शरीर के, गुणों के? के, आ, के आ, शरीर में सत्वरस्तम जैसे हैं उसके अनुसार आत्मा प्रवृत्ति कर पाएगी इसलिए आत्मा की प्रवृत्ति शरीर के गुणों के अनुसार होती है इस दृष्टि से आत्मा की अपेक्षा प्रबल किसको कर दिया शरीर को अब शरीर को जीतना क्या है देखो बढ़िया बात है दोष रहित अन्न के सेवन आदि से शरीर को उपासना के लिए सात्विक बनाना ही शरीर को जीतना है अन्न कैसा खाना चाहिए दोष रहित स्वामी संचिनानंद जी कहते थे आजकल साधना में प्रगति न होने का कारण यही है कि दो अन्न जो है दोष गुप्त है अन्न सही नहीं मिलता है वो आश्रम के अन्न को स्वामी जी गणिका कहते थे बोले बेस्या अंधे आश्रमों का स्वामी जी कहते थे क्योंकि आदमी सब है नहीं है वो बताते थे चले तो हमीरपुर में रहते थे स्वामी जी वहाँ किस परिवार मैंने बताया था तो वहाँ खूब साधना में मन लगता था इतनी दिव्य अनुभूतियाँ होती थी और यहाँ इतने भंडारे चकाचे होते हैं सब बेहारे स्वामी जी कहते थे तो ये दोष रही तन्न इसमें ये जो है राम ये इसमें आचार्य ग्रण कहते हैं दोष अन्य दो सहित सेवन करना चाहिए ये अन्य के दोष तीन हैं जाति दोष आश्रय दोष जाति दोस्त समझना जैसे ये लहसुन प्याज गाजर ये अन्न कैसे है? जाती दोस्ट दोस्ट से हैं जाति युक्त हैं है ना ये भी अन्न है अद्यत थी अन्नम जो खाया जाए उसे क्या कहते हैं अन्न क्योंकि गीता क्या कहती है? अन्नाथ भूंधूतानी अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं तो ये पत्ती अगर खाने वाले पशु ये ये संतान पैदा करते कि नहीं करते तो अन्य से प्राणी पैदा होते हैं प्राणी की उत्पत्ति के कारण है वो अन्य है तो जो कुछ भी खाया जाए चाहे घास पत्ती हो सब चाहे मांस हो सब क्या है, सब क्या है वो अन्य है तो समझने यहाँ पर तो लेकिन वो मांस आदि लहसुन तो ये मतलब है कि ये गाजर और लहसुन प्याज ये सब कैसे अन्न है जाति दोस्ती युक्त तो जाति दोस्त के युक्त अन्न सेवन करने से सात्विकता नहीं रहती जो गुण तमोगुण बढ़ता है और आश्रय दोष है कि आश्चर्य दोष है मतलब जो व्यक्ति आपको सात्विक भोजन देता है सात्विक अन्य देता है दूध है ऐसा सात्विक अन्य देता है लेकिन यदि वो खुद बेईमान है मिथ्या भाषण करने वाला है घूसखोर है बिस्पत खाता है ठग है तो क्या होगा वो दो वो अन्न हो जाएगा फिर आश्चर्य दोष से जरूर दोस्त दोस्तिय। अन्न का आश्रय में दोष है ना झूठ बोलता है पाप करता है ठगी करता है बेईमानी की कमाई करता है घूस खोरी करता है ये तो ज्यादा मुनाफा से बेचता है मतलब क्या है जाति दोष और आश्रय दोष है निमित्त दोष है मान लीजिए की भोजन में कोई कीट पड़ जाए कीड़ा पड़ जाए केस केस भोजन में गिर गया केश शरीर में रहते समय शुद्ध माना गया है और बाद में अशुद्ध हो जाता है भोजन में केस पड़ जाए तो पाना नहीं चाहिए था उससे बहुत हानि होती संस्कार खराब होते हैं और रसबला स्पर्श कर दे तो भी वो भी कौन सा निमित्त दूर हो गया अभी तो कठाई खत्म होती जाती पहले संयुक्त परिवार होते थे एक माई यदि रसवला हो गई तो संयुक्त परिवार में काम चल जाता था अब परिवार भी होते चले जाते हैं बच्चों को भोजन कौन बनाएगा यदि माई नहीं बनाएगी तो बहुत आ गए फिर आजकल तो नौकरी तक करने लगी और रसने नहीं आ रहा है तो फिर भ्रष्टाचार हो गया पूरा ये जाति दोस, आश्रय दोस्त और निमित्त दोष इन तीन दोस्तों से रहित अन्न को अन्न सेवन करना चाहिए तब क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर और ज़्यादा उसमें देखना दोष रहित अन्न के सेवन से शरीर को उपासना के लिए सात्विक बनाना दोष रहित अन्न का सेवन करेंगे तो शरीर से क्या होगी उपासना होगी सात्विक शरीर होगा उससे उपासना हो जाएगी यही शरीर को जीतना है इसके लिए बड़ा कठिन काम है अच्छा अन्न भी रखा हो सात्विक और चटर पटर बढ़िया भोजन रखा हो तो साधक क्या करेगा साथी को छोड़कर माल खा लेगा चाहे बीज मानी की कम हो तो महात्मा को कहना है एक थाली में अच्छा भोजन आए एक में सामान्य भोजन आए दोनों साथ रखे हो जो सामान्य भोजन कर लेगा समझना यही वजन कर सकता है व्यक्ति वही भजन नहीं कर सकता व्यक्ति तो वैसा भी कहते महापुरुष जो युवा को बस में कर सकता है वही दूसरी मृदों को भी बस में कर सकता है युवा बस में नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है भोजन में क्या सब बंदा तो मिट्टी है नहीं। ये नी ज्यादा माल मलाई खाओगे तो कोई सुना चांदी आप बना देंगे उसको पचा करके तो साधन के लिए जो अनुकूल हो वही लेना चाहिए शरीर को जितना ये है अब देखना तो ये महान आत्मा से पर कौन बताया अव्यक्त अव्यक्त करते हैं यहाँ शरीर और शरीर से पर कौन है अव्यक्तात् पुरुषा पर अव्यक्त पर पुरुष है अव्यक्त से बलवान कौन है परमात्मा वसीकरण करने में कौन किससे बलवान है बसीकरण करने में कौन किससे जब सबको बस में करना है तो कौन किससे बलवान है इसको बताते हैं बसीकरण करने में शरीर से बलवान क्या है परमात्मा देखो शरीर से भी बलवान परमात्मा है क्यों जो दो मंत्रों में वर्णित आत्मा पर्यंत जितना कहा गया है ना तो सब उनके अधीन है वो सबसे पर हैं, है अब ध्यान देना परमात्मा प्राप्ति के जो उपाय है शरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धि है ये सब उपाय है ना तो उनमें चरम और कौन है परमात्मा परमात्मा भी तो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है परमात्मा प्राप्ति का उपाय जैसे शरीर इंद्रिय है उसे परमात्मा भी तो है तो वही काष्ठा है मतलब चरम सीमा है इसलिए उनको भी बस में कर लेना चाहिए किसको भगवान को तभी तो काम बनेगा तो भगवान को में करना क्या है तो उनकी शरणागति ही उनका वसीकरण है समझ गए भगवान की शरणागति ही क्या है भगवान का वसीकरण है तो भगवान का वसीकरण हो जाने पर सबका वसीकरण हो जाता है तो वो काष्ठा है भगवान का वसीकरण करना क्या है भगवान को भस्म करने का क्या मतलब है आ? बोलो हाँ भगवान के शरण लेना ही भगवान को भस्म करना है लेकिन बड़ा कठिन है हम लोग अहंकार के रहते किसी के प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं ध्यान रखना बहुत बड़ी बाधा क्या होती है समर्पण में शरणागति में अहंकार होता बहुत क्या, थे? क्या? क्या थे? अब आपने मान लो किसी महात्मा को बोलो हमने समर्पण कर दिया जीवन का लेकिन जब कुछ ऐसी बात बोले कि आपकी अहंकार को ठेस पहुँचेगी तो आपको मन में खिन्नता आ जाएगी खिन्नता आए तो समर्पण समाप्त हो गया जब समर्पित हो गया तो फिर अपनी इच्छा तो रहनी नहीं चाहिए वो चाहे काटें चाहे मारें चाहे आपको अच्छी तरह रखे सब उनके ऊपर तो जब मन में कुछ शरणागति खत्म हो जाती है मन में यही भाव आते ही तो शरणागति खत्म होती है अपनी बुद्धि का प्रयोग जहाँ आया वहीं शरणागति की शरणागत को तो यंत्र समान रहना पड़ता है यंत्र यंत्र को जैसे रखेगा वैसे यंत्र रहेगा यंत्र की अपनी कोई इच्छा नहीं होती तो भगवान जैसे रखें वैसे रहना पड़ता है अपना बीच में नहीं आना चाहिए बुद्धि के तो बहुत कठिन है ये अब ध्यान देना भगवान के बस की शरणागति करना ही उनको बस में करना है वे बस में हो गए तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा क्या आत्म साक्षात्कार का साधन ज्ञान योग और परमात्म साक्षात्कार सब सुलभ हो जाएगा सर विष्णु परम पदम इस प्रकार उपे रूप से वर्णित परमात्मा है ना तो वही सबसे पर है गीता में है ईश्वर स्वर भूतान हृदय से अर्जुन तिष्ट भ्राह्य स्वर भूतानी यंत्रारूढ़ अर्जुन अर्जुन यंत्रारूढानी क्या है ठीक है है अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में, में।, में रहता है हृदय से करते हृदय स्थान में ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहता है कहाँ रहता है हृदय में हृदय में यंत्रारूढ़ानी सर्वभूतानी और वो यंत्र शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी प्राणियों को शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी प्राणी प्राणी मतलब आत्माएं शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी आत्माओं को घुमाते हुए ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है वो कैसा है सबको चाहते रहता ये है कहा अरूढ़ नहीं ऐसा नहीं। लगाओ यु सर्व भूतानी हे अर्जुन यंत्रारूढ़ी सर्वभूतानी शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी आत्माओं को माया ब्राह्मण अपनी माया से घुमाते हुए अपनी माया से घुमाते हुए दु ईश्वर सभी प्राणियों के कहाँ रहता है हृदय स्थान में रहता है है ना घुमाते हुए हृदय स्थान में रहता रहता है हृदय में उसको घुमाता रहता है ये प्रारूण सभी प्राणियों को अंदर रहता है और वहीं से नचाता है हो जाएगा हाँ नहीं तो बड़े से बड़े कॉफी कर जाते व्यवसाय हो गया और सदाचारी व्यक्ति का भी अब व्यवसाय नहीं है तो वो वो उसका भी कैसे हो गया ढील हो जाती है सदाचारी तो आसान उपाय शरणागति कही गई है करने में कठिन पड़ती है सबसे कही गई है बहुत कठिन है, उसके लिए आसान है शरणागति एक बार हो जाए सब तो काम बन जाता है पर एक बार होने का मतलब फिर खंडित तो नहीं होनी चाहिए ना, जैसे की हनुमान जी को किसने बांधा था वेघनाथ ने किससे बांधा उसने हाँ हाँ क्या चलो फिर कभी बताएंगे आपको कभी बताएं प्रणागति के लिए उदाहरण में दिया जाता है बताएंगे कभी भी भी कितना पेज है इसमें पेज बोलो एक सौ एक चलिए जी इंद्रिभ्य परा हर्थभ्य परम मन मनसस्सु परा बुद्धिबुद्धिरात्मा महान पर महता परम परम्यक्त अव्यक्ता पुर पर न परम किंचिस्था सा परा गति वहाँ ऐसा कहते हैं मेघनाथ ने बांध दिया हनुमान जी को नागपास्त्र तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किया। ब्रह्मास्त्र से बांधा है जब ब्रह्मास्त्र से बांध दिया तो ब्रह्मास्त्र का एक बार प्रयोग होता है और दूसरे राक्षस क्या किए कि उस समय तो को सुतली और अस्सी से बांधने लगे हनुमान जी को तो ब्रह्मास्त्र असफल हो गया फिर हनुमान जी अपनी इच्छा से ही चले गए ब्रह्मास्त्र असफल हो गया था क्योंकि यदि मतलब ब्रह्मास्त्र से बंध गए अब ब्रह्मास्त्र विश्वास तो नहीं रहा अच्छा। तो खत्म हो गया था उसी समय तो वैसी शरणागति के बाद में भी हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे किसी दूसरे साधन में प्रवृत्त होंगे कुछ करना चाहेंगे ख़त्म हो जाती है। इसी जी कुछ कहना है पढ़े इनको पता है इसलिए आगे देखो इसकी औसर निका देखेंगे वसी कार्यवाय वसीकरण करने के लिए शरीर रथादी रूप से कहे गए शरीर आदि रथादी रूप से कहे गए शरीर आदि थोड़ा कह सकते हैं रथादी के समान शरीर आदि कहा जा सकता है ना रथादी के समान कह सकते हैं वसीकरण करने के लिए रथादी के समान शरीर आदि में रथादी के समान शरीर आदि क्यों कहे गए हैं बताओ बोलो नहीं नहीं इसी के अनुसार उत्तर उत्तर देना अच्छा, हाँ वशीकरण करने के लिए है ना वशीकरण करने के लिए रथ के समान शरीर आदि में या, या रथादि रूप से कहे गए शरीर आदि में वसी कार्यतायाम वशीकरण करने में यानी ये बह जो जिससे प्रबल है वशीकरण करने में जो जिससे प्रबल है तानी उच्चनते उसे कहते हैं वशीकरण करने में जो जिससे प्रबल है उसे कहते हैं लगाइए इंद्रियभ्या परा ही अर्था इंद्रियभ्या अर्थापरा या ही और क्या ही तू अनर्थक शब्द है बताया था ना पादपूर्ति के लिए है इंद्रियभ्या अर्थापरा इंद्रियों से बलवान विषय हैं किस कार्य में दृष्टिकरण करने में इंद्रियों से बलवान विषय हैं क्या अर्थव्या परम और विषय से बलवान मन है मनसा पर बुद्धि मन से बलवान बुद्धि है बुद्धे परा बुद्धि से बलवान महान आत्मा महान आत्मा है महता परम अव्यक्तम महान आत्मा से पर अव्यक्त है अव्यक्त कर शरीर अव्यक्त अव्यक्तात् शरीर पर और शरीर से प्रबल कौन है परमात्मा से परमात्मा से पुरुषात् परम किंचित ना पुरुष परमात्मा से बलवान कुछ नहीं है सा था हुआ चरम सीमा है सा परा की वह परम प्राप्त है गति कराप्त परमात्मा परम प्राप्त है वो वसीकरण का साधन भी है जो कैसा है परमात्मा वसीकरण का भी साधन है और उपये भी वही है और उपाय भी वही है वसीकरण के बाद उपाय भी करते हैं ना तो वसीकरण का साधन भी वही है उपाय भी यही वही है और उपेय भी वही है ऐसा देखिए इसमें भाष्य में अस्त मंत्र दर्थ हो मिला इन दो मंत्रों का अर्थ भगवान भाष्यकार ने आनुमानिका में कहा है कहाँ कहा है इन दो मंत्रों का अर्थ भगवान भाष्यकार ने अनुमानिका अधिकरण में कहा है इथम इतत्र भाष्यकर्ता भाष्यकार इथम स्थम प्रकार वहां पर भाष्यकार ने इस प्रकार से इसका अन्वय होगा जहाँ दसवें ग्यारहवें मंत्र का भाष्य समाप्त हो रहा है वहां लिखा इति भाषितम ध्यान देंगे आप जहां दो मंत्रों का भाष्य समाप्त हो रहा है वहाँ समापन में क्या लिखा इतिभातम क्या भाषितम भाष्यकर्ता भाष्यकार ने ऐसा कहा है तेसु रथादि रूपित शरीरादिशु तेसु से क्या लेना है रथादि रूपित शरीरादिशु कि रथादि के समान शरीर आदि में रथादि के समान शरीरादि में वसी कार्यतायाम वसीकरण करने में जो जिससे प्रबल है जो जिससे प्रबल है वसी कार्यतायाम यानी प्रधान वसीकरण करने में जो जिससे प्रबल है किस किसके अंतर्गत रथादि के समान शरीर आदि के अंतर्गत है ना रथादि के समान शरीर आदि के अंतर्गत वसीकरण करने में जो जिससे प्रबल हैं जो जिससे प्रबल हैं उन्हें कहते हैं उच्चनते इंद्रियव्या पर इत्यादि के द्वारा कहते हैं इत्यादि के द्वारा कहते हैं कौन कहते हैं यम कह रहे हैं न तक अर्थ है वहाँ तब हय रूप से भ्या कर घोड़ा रूप से वर्णित घोड़ा रूप से वर्णित या घोड़ा घोड़ाधिष्टान से कही गई ऐसा भी कह सकते हैं घोड़ा घोड़ाधिष्टान से कही गई की रूप से वर्णित इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों की विषया पर विषय बलवान है लग जाएगा रूप से अनुरूपित इंद्रियों की अपेक्षा मार्ग रूप से वर्णित मार्ग रूप से वर्णित विषय वसीकरण करने में प्रबल है वसीकरण करने में प्रबल कौन है? विषय किस कार्य में की रूप से करन करने किसकी अपेक्षा प्रबल है क्यों इसमें कारण बताते हैं क्यूँकी वसेम दुर्निग्रह क्यूँकी विषय सन्निध सभी दूर निग्रहत्वा क्योंकि विषय की सन्निधि होने पर या व्यक्तियों की निकट विद्यमानता होने पर जितेन्द्रीय व्यक्ति का भी वसेन्द्रिय सभी इंद्रिया नाम निग्रहत्वा जितेंद्रीय व्यक्ति के भी इंद्रियों का निग्रह कठिन हो जाता है जितेंद्रीय व्यक्ति की भी इंद्रियों का निग्रह कठिन क्योंकि विषय की संधि होने पर जितेंद्रीय व्यक्ति का भी इंद्रियों को निग्रह करना कठिन हो जाता है परम्प्रग्रह रूप मना से क्या लेना प्रबल विषयों से भी प्रबल लगाम रूप से वर्णित मन है विषय से, से भी प्रबल क्या है लगाम रूप से वर्णित मन है क्यों विषय प्रवण मन विषय में लगा हुआ मन होने पर विषय में लगा हुआ हाँ विषयोन्मुखी मन होने पर विषय कि विषय की दूरी भी कुछ नहीं कर पाती है समझ में? क्योंकि विषय में लीन मन के होने पर विषय का असंधान भी कुछ नहीं कर सकता है विषय का संधान भी मतलब विषय की दूरी भी कुछ नहीं कर सकती है विषय को दूर छोड़ के आप चले जाइए कहीं मन विषय में लगा है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा इसलिए क्या है की विषय को छोड़ दिया मन फिर भी परेशान करता रहेगा तो विषय से मन बलवान हो गया तस्मादी करते मन मनसा अपी मन से भी सार्थी रूप से वर्णित बुद्धि प्रबल है मन की अपेक्षा भी सार्थी रूप से वर्णित बुद्धि प्रबल है क्यों बुद्धि प्रबल है क्योंकि अध्यवसाय भाव अध्यवसाय करते बुद्धि मतलब परमात्मा प्राप्ति का व्यवसाय रूप बुद्धि का अभाव होने पर मन भी कुछ नहीं कर है मन भी कुछ <स्थाथ> नहीं कर सकता है परमात्म पर का दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमको तो भगवान को पाना है परमात्मा पर साक्षा कर, करना है यही है बुद्धि यही सारथी देखो कि का अब क्यों कि का के ना होने पर मन भी कुछ नहीं कर सकता है सारथी यदि नहीं हो तो लगाम क्या करेगी कुछ नहीं होता है अब देखो यहाँ पर तस्यापी का क्या हुआ बुद्धि बुद्धि से भी रथी रूप से वर्णित आत्मा पर बलवान है बुद्धि से भी रचित रूप से वर्णित आत्मा प्रबल है क्योंकि वो कर्ता होने से प्रधान है कौन करेगा आत्मा, आत्मा. कर्तृत्व है कर अध्यवसायवेन अध्यवसाय का कर्ता या देवसाय आश्रय अध्यवसाय आश्रय कर्तृत्व का उससे भी मन से ये हाँ बुद्धि से भी बुद्धि की अपेक्षा भी तस्या भी कर बुद्धि की अपेक्षा भी रथी रूप से वर्णित आत्मा अध्यवसाय आश्रय होने के कारण प्रधान होने से प्रबल है नहीं ऐसा लगाना बु बुद्धि की अपेक्षा भी रथी रूप से वर्णित आत्मा प्रबल है बलवान है क्योंकि अध्यवसाय का आश्रय होने से वह प्रधान है अध्यवसाय आश्रय होने से वह प्रधान है कैसे प्रधान है सर्व से आत्मा इच्छा क्योंकि तो सभी प्रवृत्तियों को आत्मा की इच्छा से अधीन होने से क्योंकि देह इंद्री की सभी प्रवृत्तियां देह इंद्री की सभी प्रवृत्तियों को आत्मा की इच्छा से अधीन होने से आत्मा ही महान है इस प्रकार उसका महान विशेषण लगाया जाता है आत्मा ही महान आत्मा ही महान है इस प्रकार आत्मा ही महान है ऐसा विशेष रूप से कहा जाता है ऐसा आत्मा कोई तो महान कहा दूसरे तो नहीं कहा ना इस की सभी प्रवृत्तियों को आत्मा की इच्छा के अधीन होने के कारण आत्मा ही महान है ऐसा विशेष रूप से कहा जाता है या पृथक से कहा जाता है तस्थ तो हो जाएगा आत्मना आत्मा की अपेक्षा अपे अच्छा भी रथ रूप से वर्णित शरीर बलवान है आत्मा की अपेक्षा अच्छा भी रथ रूप से वर्णित शरीर बलवान है क्यों तदायाद जीवस सकल पुरुषार्थ प्रसाद प्रवृत्ति नाम जीवात्मा की अपेक्षा भी रथ रूप से वर्णित शरीर बलवान है शरीर प्रबल है किस कार्य में उसी कर्ण करने में क्योंकि तरायत्वा जीव से क्योंकि जीव की जीव की सकल पुरुषार्थ साधनों की प्रवृत्तियां जीव की सकल पुरुषार्थ को सिद्ध करने की प्रवृत्तियां सकल पुरुषार्थ को सिद्ध करने की प्रवृत्ति कौन करेगा जीव सकल पुरुषार्थ को सिद्ध करने की प्रवृत्तियां किसकी हैं जीव की क्योंकि जीव की जीव की क्या प्रवृत्ति और कैसी प्रवृत्ति वो पुरुषार्थ के साधन पुरुषार्थ को सिद्ध करने की प्रवृत्तियाँ जीव की सकल पुरुषार्थ की साधन प्रवृतियाँ प्रवृत्ति अधीन है कुछ नहीं कर सकते है क्यूँकी जीव की सकल पुरुषार्थ की क्यूँकी जीव के सकल पुरुषार्थ की साधन सकल पुरुषार्थ की साधन सकल पुरुषार्थ को की साधन कौन बनेगी संसारूप मार्ग के पार सभी का अंतरात्मा भूत अंतरियात्मी परमात्मा है उससे भी पर क्या है शरीर से भी शरीर से भी बलवान का अंतरात्मा परमात्मा है संसार रूप मार्ग के पार परम पुरुष है क्योंकि आयत होकर से से क्योंकि आथ, क्योंकि ऊपर वर्णित आत्मत सभी की उसके संकल्प की अधीन प्रवृतियाँ हैं क्योंकि ऊपर वर्णित आत्पर्यंत सभी की उसके संकल्प की अधीन प्रवृतियाँ मुख्यता प्रवृत्ति तो आत्मा की है उपचार से दे की कह जाएंगी ये मतलब है की आत्मपर्यंत सभी की आत्मपर्यंत सभी की क्या प्रवृत्तियाँ और किसके संकल्प के ऋण है तो तो वर्णित तो आत्मपर्यत सभी की उसके संकल्प के ऋण प्रवृत्तियाँ हैं। सलु अंतर्यामी तया उपासनावर्त खु वाक्य अलंकार में और वह अंतर्यामी होने के कारण अंतर्यामी कौन है हु? अंतर्यामी मतलब अंदर रहकर नियमन करने वाला अंदर रहकर प्रवेश करने वाला और वह वा अंतर्यामी होने के कारण उपासना का भी निर्वर्तक है उपासना का भी संपादक है उपासना का भी क्या है मतलब उपासना को भी संपन्न करने वाला है कैसे अंदर रहता है तो जीव को लगा देगा उपासना में उपासना संपन्न हो जाएगी वह अंतरयामी होने के कारण उपासना का भी उल्टे सीधे कामों में लगोगे तो लगन लगते रहो बोलता है लगो म लगाते हैं वो थोड़ा करने सीधे कामों को जो करना चाहता है जीव तो तो करो में तो वही ना अब क्या है कि अंतर्यामी होने के कारण उपासना के भी संपादक हैं निर्वर्तक हैं अब देखना ही करते क्यूँकी परात्म उत्तर छुटते इस प्रकार जीवात्मा का कर्तृत्व तो परम पुरुष के अधीन है ऐसा कहा जाएगा अब मत करना ये कर लेना क्योंकि परातु तट छुटते इस प्रकार है क्योंकि परातु तट छुटते नहीं क्यूँकी मत करो परातु तट छुटते इस प्रकार जीवात्मा का कर्तृत्व परम पुरुष के अधीन ही है ऐसा कहा जाएगा परातु का हो जाएगा कि पर से मतलब पर के अधीन पर से है क्या है जीवात्मा का कर्तित्व किससे पर से है मतलब परम पुरुष के अधीन है और देखो आगे वशी कार्य उपासना निर्वृत्ति उपाय काम प्राप्त वशी कार्य वशी कार्य उपासनावृति उपाय काष्ठा भूता परम प्राप्यो पंक्ति लगाने का प्रयास करो उपासना निर्वृत्ति है ना उपासना निवृत्तिकर्द निवृत्ति तो जानते हैं ना छोड़ना छूटना निर्वृत्तिकर्त होता है सम्पन्न करना उपासना को संपन्न करने के जो उपाय हैं उपासना को सम्पन्न करने के उपाय क्या है दे इंद्री मन बुद्धि है दे इंद्री मन बुद्धि आत्मा परमात्मा ये सब क्या है उपासना को सम्पन्न करने के उपाय है तो उपासना को संपन्न करने के उपायों की चरम होती का अर्थ है चरम उपासना को संपन्न करने के उपायों की चरम अवधि क्या परम प्राप्त और परम प्राप्त सायोग अर्थ है वह परमात्मा ही है वह परमात्मा ही है वशीकरण कर उपासना की उपासना की निष्पत्ति के उपाय की चरम अवधि कौन है वो परमात्मा एक सब छूटा है अच्छा वसी छूटा है ना तो ऐसा समझना वशीकरण की काष्ठा वशीकरण की वशीकरण कहाँ तक करना है परमात्मा तक परमात्मा। मतलब वशीकरण किसका करना है आपको विषयों का किसका वशीकरण करना, करना है विषयों का देह का इंद्री का मन का बुद्धि का आत्मा का और परमात्मा का तो फिर वशीकरण कहाँ तक करना है परमात्मा तक तो वशीकरण की काष्ठा वसीकरण की काष्ठाभूत तथा उपासना की निष्पत्ति के उपाय की काष्ठाभूत तथा परम प्राप्ति परमात्मा ही है परम प्राप्ति भी वही है वशीकरण वहीं तक करना है तो वशीकरण तो भी परम प्राप्त अच्छा है ना और परम प्राप्त भी वही है वशीकरण वहां तक करना है और क्या है कि उपासना की निष्पत्ति का उपाय है और परमप्राप्त परम उपाय भी वही है उपाय भी है उपाय भी है वसीकरण भी वही तक करना है तद इधम उच्यते हद इधम उचित अब देखना तस्मात दम उच्चते समझ लेना उस कारण यह कहा जाता है तब इदम का क्या अर्थ है तस्मात इदम क्या है दम। आ, उस कारण यह कहा जाता है क्या पुरुषात ना परम किंचित पुरुषात परम किंचित न की कि परमात्मा से बलवान कुछ नहीं है परमात्मा से बलवान कुछ नहीं सबसे बलवान वैसा था वो काष्ठा है किसकी काष्ठा है वसीकरण की काष्ठा है मतलब वहां तक वसीकरण करना है और उपासना की निष्पत्ति के उपाय की, की काष्ठा है सा परागति गति का और वो परम प्राप्य है तथा अंतर्यामी ब्राह्मण वैसा ही अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि यह आत्मनि किष्ठन आत्मनुवंतरो मंत्रो यम आत्मा न वेद यत्मा शरीरम यह आत्मा मंत्रो यम यति आत्मा अंतर्यामी मृतः ऐसा बताते है कि जो आत्मा में रहते हैं आत्मनिकष्ठन है ना है आत्मा में रहता है तो सुनो जैसे कोई भी, जैसे आप इस समय कोई वस्तु भूतल में रहती है ये भूतल में है तो भूतल के अंदर है क्या नहीं, तो कोई सोचे आत्मा में रहता है तो ऊपर रहता है अंदर नहीं होगा तो आत्मा अंतरो आत्मा, आत्म आत्मा, आत्मा के अंदर है ना यह आत्मातिष्ठन आत्मा नो अंतरोम आत्मा के अंदर है आत्मा उसको नहीं जानती है है ना अज्ञान से नहीं जानती यम आत्मा न त्मा शरीर शरीरम आत्मा उसको नहीं जानती पर वो तो आत्मा को जानता है ना और जो आत्मा का और आत्मा जिसका शरीर है और जो आत्मा अंदर के अंदर रह करके आत्मा का नियमन करता है आत्मा को प्रेरित करता है वो अंतर्यामी है लगाइए लोक में तो अंतर्यामी अर्थ क्या समझते हैं कि अंदर जानने वाला है ना अंदर की बात जानने वाला, वाला फिर शास्त्र में अंतर्यामी अर्थ ये नहीं है वह अंदर रहकर नियमन करने वाला उनके पर वो सर्वन होने से जानता भी है ये बात अलग है पर यही है अंताप्रविष्टा शास्त्रा जना नाम ऐसा अंतरियामी करते हैं। देखिए है इत्यादि वचनों के द्वारा सबका साक्षात्कार करते हुए सबका निमन करता है सबका साक्षात्कार करते हुए सबका ध्यान देना निमन बिना जाने होगा तो मतलब बिना जाने निमन नहीं होगा तो सबको जानते हुए मतलब साक्षात्कार करते हुए साक्षात्कार जिसका नहीं होगा उसका नियमन ही नहीं होगा साक्षात्कार करते हुए मतलब प्रत्यक्ष जानते हुए प्रत्यक्ष या आत्मतिष्ठान इत्यादि के द्वारा सभी का साक्षात करते हुए सबका निमन करता ऐसा कहकर ये क्या कह कर ऐसा कहकर क्या कहकर इतना ही सर्वनिमति ऐसा कहकर किस किन वचनों के द्वारा इत्यादि और वचन लेना या फिर दिव्यांगठन याठन ऐसा कहकर दृष्टा अतः मतलब इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं है इसके द्वारा नियंत्रण निषि कि अन्य नियंत्रता का निषेध किया जाता है अन्य नियंत्रता का इसके मतलब अन्य दृष्टा का भी वो श्रुति निषेध करती है कि दूसरे नियंत्रता का निषेध किया जाता है परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई नियंत्रता नहीं है क्या भगवद गीता सु और भगवदगीता में अधिष्ठानम तथा करणम चाह पृथक विदम शिवदाश पृथक चेस्टा देवम शैवास्त्र पंचम अधिष्ठान करते शरीर हम्म और कर्ता कौन है आत्मा और करण कौन हो गई इंद्रिया और पृथक विधम कर्णम है ना विभिन्न प्रकार के करण और विधा चाहिए चेष्टा हो प्रथक चेष्टा है मतलब प्राण अपान बयान पांच प्राण है ना इनके अलग अलग कार्य अलग अलग यदि प्राण अपना कार्य ना करें तो कुछ आप कर सकते हैं हाँ। तो इनके प्राणों के कार्य समझ लेना तो गिनो इनको पहला हो गया क्या अधिष्ठान अधिष्ठान का क्या अर्थ है शरीर और इसके बाद क्या है आत्मा करता हो गई आत्मा प्रथक विधम करणम और इंद्रियां प्रथक प्रथक इंद्रियां तीन हो गई ना विव प्रथक चेष्टा की प्राणों के व्यापार चार हो गया ना दैवम से ही वत दैवम करते परमात्मा दैव ये पांच मिलकर कार्य होता है शरीर वांग क्या याद शरीर वांग मनोवीर यद कर न्याय हुआ विपरीतम हुआ पंचयते तो सेतवा शरीर वाणी और मन से जिस कार्य का आरंभ किया जाता है वो युक्ति युक्त हो मतलब साथ से शासमत हो या साथ से विरुद्ध हो यही पांच हेतु है चलिए तो दैव अतम एवं अत्र है कि इस श्लोक इस इस में कहा गया दैव क्या है पुरुषोत्तम देवा यो दैव स्वार्थ है स्वार्थ कौन शुद्ध करता है प्रज्ञा दिशा प्रज्ञा एवं प्राज्ञा ऐसा और सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्ट हो मत्ता स्मृति ज्ञान और ऐसा वचन है पचनात पंचमी है ना कि सर्वस्विष्ट हो क्या अहम सर्व सृदी संविष्टा अहम सर्वस्टि संविष्टा मैं सभी के हृदय में संविष्ट हूँ मतलब सभी के हृदय में प्रविष्ट हूँ सभी के हृदय में भगवान हृदय में क्या यहाँ कन्द अच्छा चा मत्ता स्मृति और मेरे अधीन सबकी स्मृति है मेरे अधीन सबका ज्ञान है और सबका अपो वनम का विस्मृति वो भी मेरे अधीन है मेरे अधीन सबकी स्मृति है और सबका ज्ञान है और क्या है भूलना भी मेरे अधीन है ऐसा कहा भगवान ने सबको तो मतलब क्या है कि सबसे प्रबल वही है बसी हो, और हो, बसी और उनकी शरणागति ही उनको बसन करना है उनका वसीकरण क्या है उनकी शरणागति ये मेलुकोटे वाले में टिप्पणी देखना बढ़िया लिखी होगी इसमें वसीकरणम पर है कुछ होगी दिन ये टिप्पणी लगता है की पुरुष से, पुरु से ये टिप्पणी एक नंबर देखना मूल में कहा पड़ी हुई है ऊपर कहाँ बोलो अच्छा अच्छा ऊपर वाली व्याख्या में दिया है पुरुष वसीकरणम तो बात वही है मतलब ऊपर की व्याख्या में टिप्पणी ऊपर की व्याख्या में टिप्पणी पुरुष वसीकरण शरणागति और यहाँ का क्या पाठ है अपना हाँ तो बात वही है तो टिप्पणी देख लो बढ़िया है पुरुषो व्र परम पुरुष आई थी यावत पुरुष यहाँ पर परम पुरुष है अब वसीकरण कर समझना जीव कृत शरणागत्या जीव के द्वारा की गई शरणागति से जीव के द्वारा की गई शरणागति से शांत हुए क्रोध वाले परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा शांत कोप होकर परमात्मा मतलब परमात्मा क्रोध रहित होकर प्रसन्न हो जाते हैं शरणागति लेने से परमात्मा कोप शांत हो जाता है जो अनादिकाल से पाप करते हैं हम लोग चले आ रहे हैं इसलिए करोड़ों पापों का कारण जो भगवान का कोप है वो शांत हो जाता है वो सब शांत हो जाता है अतः शरणागत वसीकरण इसलिए शरणागति का वसीकरणत्व है मतलब शरणागति वसीकरण है शरणागति क्या है हाँ क्योंकि शरणागति से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए शरणागति को क्या बोल दिया है इसलिए वसीकरण को शरणागति कह दिया है भूता मतलब अंतिम उपाय अंतिम उपाय वही है चलिए अपना पाठ बाहर अंदर पाठर्ब हो आगे देखे कहा है ईश्वरा स्वर भूतान तस्वशीकरण त्षणा गति हो यथा ईश्वर स्वर नाम हृदय से अर्जुन की स्थिति ये हो गया है ना नहीं यथा ईश्वर स्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ट ब्राह्म्य स्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया हे अर्जुन यंत्रुडानी स्वूतानी माया ब्राह्मण की शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमाते हुए ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहता है सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहता है तो कैसे सबको घुमाते हुए सबको चक्कर कटाते हुए शरीर रूप यंत्र आरूढ़ है सभी उनको अपनी माया से घुमाते हुए हृदय स्थान में रहता है इसलिए भगवान ने क्या कहा तमेव शरणम गरण में जाओ उसकी ही शरण में जाओ उसकी ही शरण में जाओ इसलिए शरणागति इस कही गई है कि वही सब कुछ करने वाला है इति तदेव तस्मादम उस कारण यह उस कारण यह क्या आत्मान विदि इत्यादि के द्वारा रथादि दृष्टान से कहे गए रथादि रूपक है ना आत्मान रचना विद्धि इत्यादि के द्वारा रथ शब्द की यहाँ पर क्या है भैया जी एक रथ एक तो मार्ग तो है, तो है, तो है का तो मार और दूसरा के रथ भी रथ शब्द है और हम कल बता देंगे अभी यही समझिएगा कि से गए या ठीक है. देखो यहाँ पर अपना है रथ आदि दृष्टान से कहे गए रथ आदि दृष्टान से रूप कर दृष्टान्त रथ आदि रूप का ही विन्यस्ता रथ आदि दृष्टान से, से। कही गयी इंद्रिया आदि कही गयी इंद्रिया आदि इंद्रिय पर शब्द स्व शब्द का यहाँ पर इंद्री किस शब्द से ज्ञात हो रही है बोलो इंद्रिय व्यापर है अर्था इस वचन से इंद्री ज्ञात होती है कि नहीं किस शब्द ज्ञात होती है इंद्री शब्द इंद्री इंद्री सबसे ज्ञात होती तो का है तो भाषाकार ने कहा स्वा शब्द ही आगे बोलना इंद्री अर्थ मतलब अर्थशब्द स्व शब्द ही कहा ना और आगे बोलना मंत्र इंद्रिय व्यापारा अर्थव्य परम मना मन किस सबसे ज्ञात होता है मन शब्द से तो स्व और मन सस् पर बुद्धि बुद्धि भी बुद्धि सबसे ज्ञात होती है और बुद्धे आत्मा महान परा आत्मा भी आत्मा शब्द से ज्ञात होता है और और क्या है कि अव्यक्त का मतलब नहीं इतना हो गया ना तो स्व शब्द ही बात है इंद्रिया व्यापारा ये अर्थात यहाँ पर अपने शब्दों से ही ज्ञात होते हैं न रस रूपितम शरीरम की रस रूपित रस रूपित न रथ रूपितम शरीर का अर्थ है रथ दृष्टान से कहा गया शरीर रथ दृष्टान से कहा गया शरीर स्व शब्द से ज्ञात नहीं होता है स्व शब्द से ज्ञात शरीर का स... देखो शरीर शब्द या काय शब्द ऐसा कोई शब्द है शरीर का बोधक है तो फिर कैसे ज्ञात होता है कहते हैं परिशेषा स्व शब्द से शरीर को छोड़कर सब ज्ञात हो गए तो शेष क्या बचा शरीर तो परिशेष न्याय से या शेष बचने से हुआ ही अव्यक्त शब्द से कहा जाता है सुनू बात यह है ना यदि कोई कहे अव्यक्त शब्द का शरीर क्यों करते हैं अव्यक्त कर प्रकृति करो बात समझ में अव्यक्त का तो प्रकृति होता है मूल प्रकृति कोई शब्द करे कि अव्यक्त शब्दकार का शरीर करना उचित नहीं है अव्यक्त शब्द का समाधान के लिए ऐसा कहा जाएगा की दसवें ग्यारहवे मंत्रों का विचार करो नहीं। नहीं। या इसके पहले भी कि भी मंत्रों का विचार करो जहाँ पर जो उपमा उपमा दी गई थी उपमा दी गयी थी ना तो वहाँ पर क्या क्या था आत्मा नेरीरम रसम और बुद्धि मना प्रक्रिया में ओचा और बोल राम इंद्रिया तो यहाँ पर सब कुछ बता दिया अब देखो तो ये इंद्री आदि मतलब इंद्री है और मन है बुद्धि है आत्मा है परमात्मा है ये सभी तो अपने अपने शब्दों से कह दिए गए और बची क्या तो प्रशेष न्याय से, से बचने से, अब सबसे शरीर का ग्रहण हो जाएगा ये, था ये। इत्यादि के द्वारा अच्छा ठीक है, इत्यादि के द्वारा रथादि दृष्टान से कही गयी अच्छा इंद्री को इंद्री को पहले क्या कहा था घोड़ा कहा था ना तो क्रम विवक्षित नहीं है बस तो लग जाएगा रथादित दृष्टान से कहा गया क्रम विवक्षित नहीं है तो कोई समस्या नहीं है चाहे रथ कर फिर आप मार्ग कर सकते हैं मार्ग सीधार्थ है क्रम विवक्षित नहीं चलेगा कि मार्ग आदि दृष्टान से कही गई इंद्रियां आदि मार्ग कर, कर लो मार्ग आदि दृष्टान से कही गई इंद्रियां आदि इंद्रिय पर अर्था यहाँ पर अपने शब्द से ही ज्ञात होती हैं रस रूपतम शरीरम ना की रथ दृष्टांत से कहा गया शरीर शब्द से ज्ञात नहीं होता है शरीर या का तनु ऐसा शब्द नहीं है इसलिए शेष बचने से वह अव्यक्त शब्द से कहा जाता है इति इति ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा है अच्छा ये है वहां से करके हनुमान हनुमान के जी तो जाएगा मंजिल स्वामी तो जब आये स्वामी के दर्शन करते हैं के तो, उसी करते है तो, हमको करते, तो फिर समझाते हैं है ना ना ना करने नहीं से वो और क्या होगा देखो वो बहुत बोल को बोलते हैं यही बोलकर हनुमान जी को प्रणाम वो बहुत अच्छे लगते हैं मेरा जीवन बहुत अच्छा है मेरा अभिमान जी महात्मा है जाना है में आपको उतनी दे दे दे देता है मैं देता होलसेल की प्रोडक्ट पे दे देता तो एक किलो उड़द की दाल ले आओ अब आ गई है गर्मी थोड़ा ये इडली ठीक रहती है इडली ऐसी लोकसंख्या खुलकर होती है इडली गर्मियों में। कभी नहीं खा सकते पचने में भी उसमें इडली ज्यादा खींचता है लोग लोकसंख्या ठीक होती है और पचमे में आधा बनता है यही वाला होता है वैसे कर्नाटक में तो बिना तेल के बनाते हैं तो तो तो पानी हैं। थोड़ा पानी लगा देंगे ये आए हैं आप बात बना रहे हो ये तो आए हैं वो होता है ना उसके हाँ बिना तो लगा दो फिर लगाते हैं रुपए का लोग नेट पे उससे क्या इससे की